तो दर्द को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी कैसे काम करता है वो हम नितिन भंडारी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नितिन भंडारी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है मैं डॉक्टर नितिन भंडारी हूँ मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ इस कार्यक्रम में अपनी को सेवाएं देने का बात करने का मौका मिला है डॉक्टर नितिन मंदारी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से फिजियोथेरेपी आपने इस फील्ड में एंट्री किया माता पिता के बारे में घर में कौन कौन है मेरे घर में मेरे माता पिता हैं बड़ी सिस्टर हैं और मेरी अभी वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा है घर में तो जैसे हमारा माहौल था ऐसे कि मेडिकल का ही मेरे जो फ़ादर हैं वो इसी से रिलेटेड ड्रग डिपार्टमेंट में ही कार्यरत थे और वो फार्मेसी से रिलेटेड सारा काम था उनका पर मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजोथेरेपी में रहा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम जनों को देखा है कि हाँ वो गद्दर से परेशान रहते हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ रहती हैं अलग अलग उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उन सबको उन सबके निवारण के लिए एक मन में इच्छा शक्ति थी कि हाँ हम कुछ ऐसा बने कि जिससे हम उन सब की इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें जो दुख है उनको हम दूर कर सकें हमारे जो फैमिली है वो है लास्ट 20 साल से है ना मेडिटेशन से और ब्रह्मकुमारी से है ना जुड़े हुए हैं और हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो फादर हैं और मदर हैं वो दोनों रेगुलर एकदम इस प्रैक्टिस के लिए से जुड़े हुए हैं और मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरी मदर से मिली अगर मैं आपको एक शुरू शुरू का बताता हूँ जैसे मैं फिजियोथेरेपी मैंने जब ज्वाइन ही किया था तभी उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा देनी चालू कर दी थी कि है ना कि आप ऐसी तरह मेडिटेशन कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी आता है प्रैक्टिस के टाइम पर अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको इस इस तरह से देखें वो आपसे सही होके जाए मेरी मम्मी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी कि आप हमेशा जो भी काम करें आप ईश्वर को अपने साथ रखें जो भी है वो ईश्वर की तरफ है आप अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो वो ईश्वर ही हमें करवा रहा है उसके तो यही मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं जिसको भी देखूं अपने ईश्वर की एक शक्ति साथ में रहती है तो उससे हम उन सबका ट्रीटमेंट करते रहते हैं नितिन भंडारी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक बहुत अच्छी बात आपसे सीखने को मिला जो आपकी मम्मी ने आपको बताया कि हमेशा जो भी आप कर्म करते हैं तो आप अपने साथ ईश्वर को समझो और ईश्वर के द्वारा ये काम हो रहा है ये हम अगर समझ के करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है और ख़ुशी भी मिलता है और हमें जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उन्हें खुशी मिलती है और जाते जाते वो भी खुश हो जाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं फिजियोथेरेपी ये बहुत ही अच्छा नाम हमने काफ़ी से सुना है और काफी लोग जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं पोस्ट ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन के पहले भी कई चीजें जो है कोशिश करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें किस तरह का ये ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी का मतलब क्या है इसको अगर हम बांटते हैं तो ये दो भाग में बांटा जाता है एक फिजिकल और एक थेरेपी फिज़िकली जो भी कुछ हम अगर ट्रीटमेंट या कुछ कर रहे हैं वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है जिसमें हम कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करते ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम एक्सरसाइज से कुछ नई नई आधुनिक जो टेक्निक्स आई हैं उनको हम यूज़ करके और अलग अलग जैसे कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक उनको हम यूज़ करके हम एक फिजोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को जिससे उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जो उसको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है सबसे ज़रूरी यह है कि हमें सबसे पहले कि उसको प्रॉब्लम क्यों है कैसे हुई कितने सालों से है और उसको हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है उसकी डेली लाइफ में कैसे चेंज लेके आना है जिससे उसकी प्रॉब्लम सही हो जाए आज का जो माहौल है उसमें हमारा जो वर्किंग जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको लगातार बैठना पड़ता है उस बैठने की वजह से जो सारे पॉस्चुरल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्रिएट होती हैं गर्दन में दर्द कमर में दर्द और घुटनों में दर्द चलने में प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली पहले माना जाता था कि घुटनों में दर्द तो पचास साठ साल के बाद होता है पर आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे उम्र के बच्चे आते हैं 26-22 साल 24 साल जो गर्दन में दर्द लेके आते हैं उसका रीज़न है कि आजकल की जो वर्किंग है वो एक डेस्कटॉप वर्क हो गया है सारा लैपटॉप पे काम करते हैं मोबाइल पकड़ के काम करते हैं कंप्यूटर पे काम करते हैं गर्दन हमेशा हमारी नीचे रहती है जिसके कारण हमारा पॉस्चर जो है वो बहुत ख़राब हो गया है आजकल जिसकी वजह से और सेकेंड्री चेंजेज आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में जो सारा जो मेन रीज़न है वो पॉस्चरल है आज लाइट पॉस्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो बैठने का तरीका होता है वो आजकल बहुत गलत रहता है हम आगे झुक के बैठते हैं हमारा टेबल की जो हाइट है वो सही नहीं होती उसकी पोजीशन जो कंप्यूटर की होनी चाहिए या लैपटॉप की होनी चाहिए वो नहीं सही होती उसके कारण हम जो जो प्रेशर नॉर्मली जो नहीं पड़ना चाहिए वो हमारी गर्दन पे हमारे हाथों पर हमारे कंधों पर हमारी कमर पर पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमारी जो अगर हम एक ऑफिस गोइंग वर्किंग जो क्लास है उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए एक पॉस्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें उनकी कमर को भी आराम मिलना चाहिए उनके पैरों को भी आराम मिलना चाहिए जो उनके वर्किंग स्पेस में लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जो हाइट है वो एक नॉर्मल उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उसका जो स्क्रीन होना चाहिए वो उनको सामने फेसिंग होना चाहिए कई बार हमने देखा है कि लोग सीधा बैठते हैं पर स्क्रीन उनका साइड में रहता है तो उनको उस पर काम करने के लिए हमेशा मुड़ मुड़ते हुए काम करना पड़ता है जिससे उनकी एक पूरी बॉडी का एक तरफ का जो हिस्सा होता है वो टाइट हो जाता है ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम आजकल सब हमारे पास लेके आते हैं और सबसे ज़्यादा गर्दन में दर्द और उसकी वजह से हाथ में जनजनाहट सुनपन वो सारी चीज़ें आती हैं गर्दन के प्रॉब्लम इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप थोड़े थोड़े टाइम में अपनी बॉडी को मूवमेंट दें कंटिन्यूस लगातार कहीं भी बहुत लंबे समय तक ना बैठें थोड़ा सा चल के एक राउंड लगा के पानी पी के आ जाएं, बैठ जाएं, जिससे आपकी बॉडी का पोजीशन चेंज होती रहेगी तो कॉन्स्टेंट जो प्रेशर पड़ रहा है किसी पॉइंट पर वो नहीं पड़ेगा और इसके अलावा हर एक मिनट हर एक घंटे बाद आप एक एक मिनट का रेस्ट जरूर लें जिसमें अपनी बॉडी को अपनी नेक को अपने हैंड्स को पूरे को सबको स्ट्रेच करें कड़े होके पूरे हाथों को स्ट्रेच करें गर्दन को स्ट्रेच करें कंधों को सारा स्ट्रेचिंग करें एक मिनट का टाइम अगर आप एक घंटे में भी निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगी डॉक्टर नितिन भंडारी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें जो है अपने आप पर थोड़ा सा अटेंशन देना होगा क्योंकि आजकल जो हमारा सिस्टम बन गया है पूरा कंप्यूटर पे काम करते हैं है, मोबाइल पे काम करते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं तो इसमें भी गर्दन झुक जाता है और डेस्कटॉप पर काम करते तभी भी हमारा गर्दन झुकाए रहता है तो इसमें ये सारी चीजें तो होती है और इसके वजह से जो है कमर में या घुटने में या हाथों में मोस्टली हमारा जो शोल्डर है ये वाला पार्ट है राइट साइड का जिसमें माउस हम लोग पकड़ के काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है ख़ास मैं भी इसका फील कर रहा हूँ कभी कभी जो शोल्डर है मेरा पूरा हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक का पेन होता है वो माउस पकड़ के काम बहुत समय तक करने की वजह से शायद हो रहा है तो इस तरह की कई दिक्कतें हमारे बीच में आता है जिसको आपने हाँ बहुत ही अच्छी तरह से बताया आशा कर तो हमारे सभी दोस्त जो युवा साथी सुन रहे हैं जो खास कंप्यूटर पर काम करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं वो लोगों के लिए थोड़ा अटेंशन की बात है अगर आप आठ घंटा काम करना पड़ता है आपको डेस्कटॉप पे तो आपको थोड़ा सा बीच बीच में एक घंटा जैसे इन्होंने बताया वैसे आपको रिलैक्स होना है चल के फिर के थोड़ा सा कुछ मूवमेंट बॉडी को देना है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं नितिन भंडारी से आप सुनाए रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो जन्म जन्म का साथ है निवाने को सौ सौ मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है निवाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए प्यार अमर है दुनिया में प्यार कभी नहीं मरता है प्यार अमर है दुनिया में प्यार कभी नहीं मरता है मौत वतन को आती है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 दी सपनों की इतनी तू हैरान ना हो ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान ना हो मैं भी तेरा सपना हूँ जान मुझे अनजान ना हो जन्म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 एक दिन तुझको पाऊंगा तू तु मंजिल में राही हूं एक दिन तुझको पाऊंगा कौन मुझे अब रोकेगा हर दम यों ही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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और नितिन भंडारी से बात हो रही डॉक्टर नितिन भंडारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और काफी एक्सपीरियंस उनके पास है काफी समय से जयपुर में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जैसे उन्होंने बताया कि आजकल जो फिजिकल जो बॉडी हमारा है उसमें क्यों इस तरह का पेन बहुत ज्यादा होता है और कम उम्र वालों को ये तकलीफ हो रहा है जबकि पहले ऐसा नहीं होता था तो इसके कई रीजन है उसमें से कुछ जो चीजें हैं हमने अभी सुना उनसे तो मैं आइए आगे बढ़ता हूँ और जैसे कि कई लोगों को जो है कमर में बहुत दर्द होता है और नीज में यानी खास करके घुटनों में दर्द होता है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए और ये कम उम्र वालों को होता है तो क्या करना है और उम्र बढ़ने के बाद यानी आफ्टर फिफ्टी हो जाता है तो उनके लिए क्या करना है ये दोनों लोगों के लिए आप अलग अलग बताइए जैसे कि मैंने बताया कि कम उम्र वाले और बड़े उम्र वाले दोनों को आजकल ये प्रॉब्लम देखी जाती है तो अगर हम कम उम्र वालों के बात करें तो हमारी जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है पहले हम सब जल्दी उठा करते थे सैर पे जाते थे जिससे हमारी बॉडी हमेशा चलती रहती थी और फिज़िकल एक्टिविटी जो होती थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी अभी क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है हम लेट उठते हैं सीधा ऑफिस जाते हैं पूरे दिन वहाँ बैठते हैं वहाँ से घर आते हैं आके खाना खाते हैं सो जाते हैं और यही हमारा एक विश्व साइकिल चलता रहता है इसमें ये ऐसा होता है कि अब हम एक्टिविटी हमें नहीं हो पाती है बिल्कुल भी जो हमें बॉडी को चाहिए जिससे हमारी मसल्स धीरे धीरे धीरे वीक होती जाती हैं क्योंकि तो अगर हम हमारी मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे वीक होती जाएंगी तो हम कम उम्र वालों के लिए मेरा यही है सुझाव कि आप थोड़ा तो जल्दी उठें अपनी बॉडी के लिए टाइम दें सुबह उठ के थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें थोड़ा सा फुल बॉडी मूवमेंट करें नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें जिसमें आपको स्ट्रेचिंग हो गई आप वार्म का बिल्कुल ध्यान रखें जब भी आप एक्सरसाइज चालू करें एकदम से आपको एक्सरसाइज नहीं चालू करना है धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं और सबसे पहले वार्म करें वार्म में आप स्ट्रेचिंग करें आपके नेक की स्ट्रेचेस करें आपके शोल्डर की स्ट्रेचेस करें जितने भी नॉर्मल मूवमेंट्स हैं उनको करें शोल्डर ऊपर उठाना घुमाना वो सारी फुल बॉडी स्ट्रेच करें थोड़ा सा फ्रंट बेंडिंग साइड बेंडिंग जैसे आपकी जो कमर है उसकी मसल्स हैं वो सारी स्ट्रेचिंग हो जाए नीचे अगर हम देखते हैं पैरों की उंगलियां को चलाना पंजे चलाना वो सारी एक्सरसाइज आप करें फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करें वॉक करना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक आपको रेगुलर करना चाहिए और सुबह की जो ताज़ी हवा में किया हुआ वॉक बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मली हमारी मसल्स क्या है? वीक होती जाती हैं हमारी जो माताएं बहनें हैं वो हमेशा अपने दर्द को दबाती रहती हैं वो ध्यान नहीं देती हैं कि उनको दर्द हो रहा है वो सोचती हैं कि ये सही हो जाएगा मैं दवाई ले लूँ सही हो जाएगा पर वो अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं अगर उनके परिवार में किसी उनके बच्चे को उनके और भी किसी को प्रॉब्लम होती है सारा ध्यान उनको पहले आता है अपनी तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जिससे क्या होता है उसको अवॉइड करते करते जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ जाती है कि उसमें बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और आज कल चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी देखे जाते हैं ओके नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी वो अब बिल्कुल आप मानिए कि बहुत कम हो गई हैं पहले लोग हाथ से सारे काम करते थे अब सारे काम मशीन से होता है तो ये हमारी जो न्यू जनरेशन जो आगे के जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं उसका हमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है फायदा तो हमारा इसलिए कि हमारे सारे काम जल्दी होते हैं पर नुकसान ये है कि हम अपनी बॉडी को पहले की तरह यूज नहीं कर पाते जो हमारे को हमें जितनी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनमें जो कार्टेलेज होते हैं नी स्पेशली जो नी ज्वाइंट्स हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं मसल्स और उनकी जो, जो जोड़ हैं वो घिसने चालू जाते हैं अथराइटिक चेंजेज आना चालू होता है तो उसके लिए भी ये है कि एकदम से एक्सरसाइज ना चालू करें अगर कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम है तो उसका एक्सरे करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं उनके हिसाब से कुछ मेडिकेशन अगर ज़रूरत है बहुत सीवियर है तो वो लें फिर एक बार जब तक दर्द में एक्सरसाइज करना वो चालू ना करें जब तक दर्द कम नहीं होता तब तब तक से वॉक करें और एक बार थोड़ा दर्द कम हो जाए फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज चालू करें जिससे वो वापिस दर्द आगे नहीं बढ़े तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे करना और अपनी डेली एक्टिविटीज़ में हमें जो चेंजेस करना होता है कि बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठें आलती पालती मार के बहुत देर तक नीचे नहीं बैठें अपने पैरों की पोजीशन चेंज करते रहें अगर आपको ज़रूरत है तो पीछे सहारा ले बैठें नीचे बहुत देर तक नहीं बैठें बहुत देर तक खड़े भी ना रहें जिससे आपके पूरे शरीर का जोर आपके घुटनों पे पड़ता है उसको थोड़े टाइम के बाद आप थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ी देर खड़े रहें तो आपकी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहें दो तीन घंटे लगातार एक जगह बैठने के बाद जो उठने में जो प्रॉब्लम आती है शरीर में जो जोर जो आता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लिए आपको हमेशा अपनी पोजिशन बदलती रहनी चाहिए डॉक्टर नितिन भंडारी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारे जीवन में जो है ये दर्द शुरू होता है और कम उम्र वालों को क्यों दर्द होता है और उम्र बढ़ने पर किस तरह से उसमें जो है दिक्कतें होती हैं उसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें फिजियोथेरेपी के बारे में और दर्द से कैसे छुटकारा मिल सकता है या दर्द होता है तो क्या करना है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं और फिजिथेरेपी में मेनली दर्द को कम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइज बताए जाते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ऑपरेशन होते हैं कोई फ्रैक्चर हो गया फिर उसके बाद उसके उंगली काम नहीं कर रहा है या फिर उसका मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं के तो उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस आपका आपने किन लोगों को थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया हो स्पेशली तो उनके कुछ एक्सपीरियंस हमें सुनाइए पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हमारे पास बहुत आते हैं हमारे जो सेंटर है वो स्पेशलाइज्ड है स्पोर्ट्स इंजरी का भी तो स्पोर्ट्स वाले पर्सन भी बहुत आते हैं एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन के ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन हो, होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ डेली अलग रहती है और जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं उनकी जो स्पोर्ट्स उनकी एक्टिविटी सारी अलग रहती है जैसे अगर कि नॉर्मल है और उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद उनको प्लास्टर के बाद जैसे हम वापस ओपन करते हैं अगर मान लीजिए कि कोने में आपका फ्रैक्चर हुआ है या कंधे में फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर लगा हुआ है दो महीने बाद आपने प्लास्टर खोला तो आपका हाथ सीधा होना बंद हो जाता है तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे आपकी जो रेंज है उसे बढ़ाएं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कोशिश नहीं कर रहे हाथ सीधा करने की इसमें जो वैक्स थेरेपी होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है मोम के गर्म मोम से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे जो मांसपेशियाँ थोड़ी लूज पड़ती हैं उसके बाद फिर हम उनका मोबिलाइजेशन जो ट्रीटमेंट होता है उनका रहता है कि उनके हाथ को कैसे हम सीधा कर रहे हैं धीरे धीरे जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हम वो यूज़ करते हैं जिससे उनका हाथ धीरे धीरे सीधा होता है इतने लंबे समय तक प्लास्टर में रहने के बाद हम उनको एकदम सीधा नहीं कर सकते उसमें सीधा होने में थोड़ा जो बॉडी नॉर्मल टाइम लेती है उतना हमें समय लगता है और वही अगर हम बात करें एक स्पोर्ट्स पर्सन की कोई इंजरी होती है वो पहले से ही उनकी मसल इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि हमें उनके लिए एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है जैसे जित पहले ही उनकी मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पोजिशन में रहती हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और उस केस में अगर उनको कोई इंजरी होती है तो हमें एक एक्सटेंसिव ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है जिसमें सारी मसल्स को और हम एक्स्ट्रा यूज करके उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करके एक प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम हम प्लान करते हैं और उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम वो सारी एक्सरसाइज करते हैं कई ओल्ड एज देखा गया है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं ऑस्ट्रोपोरटिक बोन्स होती हैं जिसमें जो बहुत जल्दी मूवमेंट चेंज करने पे भी फ्रैक्चर होते हैं तो उसमें हम प्रॉपर डाइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए बॉडी में कि आपका जो खाना है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए नॉर्मल जिसमें आपको कैल्शियम का मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जिससे आपके जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी का जो कैल्शियम एब्जॉर्पन वो भी अच्छा हो जिससे आपकी हड्डियां थोड़ी मजबूत हो थोड़ा थोड़ा वॉक करें उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग या वो एक्सरसाइज नहीं करनी होती है जिसकी वजह से एक्सटेंसिव प्रेशर पड़ता है बोन्स के ऊपर मसल्स के ऊपर वो वाला हमें नहीं करना है और हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे हमारी बॉडी के ऊपर जोर आए बहुत ज़्यादा कोई वजन नहीं उठाना है आगे झुक के कोई सामान नहीं उठाना है अगर कोशिश करिएगा कोई सामान उठाना भी है तो घुटने मोड़ के नीचे से झुका उठे उठें जिससे हमारी कमर के ऊपर जोर ना आए हमारे घुटनों के ऊपर जोरना है जो हमारा उस तो समान का जो प्रेशर है वो डाइवर्ट हो जाए हमारे कंधे पे कमर पर घुटने पर यह बहुत हमें ध्यान रखने की बात है डॉक्टर नितिन भंडारी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये पता चल रहा है कि कैसे हमें अटेंशन देना है और जब भी हमें दर्द की शिकायत होती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमको लेना है और विधिवत लेना है फिजियोथेरापिस्ट के पास हम लोग जाते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे बताते हैं कौन से एक्सरसाइज बताते हैं और प्रॉपर्ली अगर हम लोग उसको करते हैं तो नॉर्मल टाइम पे जो है ट्रीटमेंट हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है हमारा जो मूवमेंट है वो बनने लगता है लेकिन हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे या गलत करेंगे या जो चीज़ें जैसे बताए हैं झुकने का स्टाइल या बैठने का स्टाइल उस तरीके में नहीं बैठते तो दिक्कतें आती हैं या कभी कभी तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं ऐसा भी सिचुएशन आता है तो इसीलिए जब भी आपको ऑपरेशन हो गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो इसमें अगर फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं लेकिन बशर्त यही है कि उसको आप सही ढंग से समझे और उसी ढंग से करें तो बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर नितिन भंडारी से हो रही हैं फिजियोथेरेपी के बारे में दर्द में हमें किस तरह का संभाल करना है दर्द ना हो इसके लिए हमें पोजीशन चेंज करते रहना है अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मूवमेंट देना बहुत जरूरी यह बहुत ही अच्छी बात हमने सीखी तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको सभी लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के तो उनके लिए एक मैसेज सबके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव बनाएं अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक करें और इवनिंग वॉक करें और अपना डाइट एकदम प्रॉपर रखें न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखे और सबसे जरूरी अपने माइंड को एकदम फोकस रखें मेडिटेशन करें जिससे और आपके एक लाइफ में एक एम बनाएं जिसको आपको गेन करना है रास्ते में जितनी भी बाधाएँ आएँ सबको पार करते हुए आपको आपके एम को आपके गोल को हासिल करना है सबके लिए मेरा यही है सुझाव कि आप आप फोकस रहें अपनी लाइफ में आपके करियर में आपके जीवन में धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर नितिन भंडारी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे सभी दोस्तों को आप बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान रखें और उसी की तरफ आप आगे बढ़ते रहें बाकी जो भी बाधाएं थे उसमें रुके नहीं और आगे बढ़ते जाएं और थोड़ा सा सवेरे जल्दी उठे एक्सरसाइज करें मॉर्निंग वॉक करें इवनिंग वॉक करें यह बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे सेहत के लिए अच्छा है तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जो भी बातें आपने सुनी बहुत काम की थी और जो अच्छी लगी हो उसे प्रैक्टिस में लाएं और आप सदा खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और नितिन भंडारी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेड मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो तू मंजिल तू मंजिल एक दिन तुझको पाऊंगा कौन मुझे अब रोकेगा हर तम यूं ही पाऊंगा जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है